महाभारत कर्ण पर्व एकष्ठीतमोध्याय कर्ण द्वारा शिखंडी की पराजय धृष्टुम्न और दुशासन का तथा वृषसेन और लकुल का युद्ध शहदे द्वारा उलूक की तथा सात्वके द्वारा शक्ति की पराजय कृपाचार्य द्वारा युधामन्यु की एवं कृतवर्मा द्वारा उत्तमौजा की पराजय तथा भीमसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय गजसेना का संघार और पलायन धृतराष्ट्र धृतरास्ुवाच नृवृत् भीमसेनेडवे चुधिष्ठि वध्यमे बले चापी माके पांडुसिंजये द्रवे बलौ च निरानंदे मुहुर्मुहु किम कुरु कुर्वन, संजय नित्राक्ष ने पूछा संजय जब भीमसेन और पुत्र युदेठी लौट आए पांडव और संजय सेन मेरी सेना का वध करने लगे और मेरा सैन्य समुदाय आनंद सुन्न्य होकर बारम्बार भागने लगा उस समय कौरवों ने क्या किया यह मुझे बताइए संजय सजय उवाच शय महाजा राजीमं महाबा सूतपुत्रतापवा क्रोधरक्णो राजीमसेनम उपाद्रवत संजय कहते हैं राजन आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप उन कौरवों का महान संहार हुआ है महाराज प्रतापी सोत पुत्र महाबाहू भीम से इनको देख क्रोध से लाल आखे किए उन पर टूट पड़ा तावकम तो बलम दृष्टवा यत्नेदा सेना परा मुखम यदल राजन आपकी सेना को भीम इन सेन से इनके भी भय से विमुख हुई देख बलवान कर्ण ने बड़े यत्न से स्थिर किया व्यवस्थाप्य महाबाभू तवपुत्र वा पुत्रस्य वाहिनी प्रत्युदय तदा कर्ण अपन युद्ध दुर्मदान महाबाहू कर्ण आपके पुत्र की सेना को स्थिर करके रण पांडवों की ओर बढ़ा प्रत्युद्युस्त राधेय पांडव राहारथा धुन्ना का मुकाण्यादिपंत सायका उस समय पांडव महारथी भी राधापुत्र कर्ण का सामना करने के लिए अपने धनुष खिलाते और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में आगे बढ़े भीमसे न सिर्णता श्री खंडे जन बे जय धृष्टुम से बलवान्े चापी प्रभद्रका जिघा सतो नरव्याघ्रा समन्ता तो वानि भीमसेन धृषदम और समस्त प्रभद्रगण ये सभी पुरुष वीर सम्रांगण में विजय से उल्लसित होते हुए क्रोध में भरकर आपकी सेना को मार डालने की इच्छा से चारों ओर से उसके ऊपर टूट पड़े तथे का राजन पांडवा नामक निवंत चरिताजि महारथा इसी प्रकार आपके महारथी वीर भी पांडव सेना का वध करने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर दौड़े रथनागा सुकलम पत्यध्वज समाकुलभुआ पुरुष व्याघ्र सैन्यम अद्भुत दर्शनम रथ हाथी घोड़े पैदल योद्धा और ध्वजों से व्याप्त हुई वह सारी सेना अद्भुत दिखाई दे रही थी शिखंडित जजो कर्णम धृष्ट सुतम तब दुस्सा सनम महाराज महत्या से आवृतम महाराज शिखंड ने कर्ण पर और धृषदुम्ड ने विशाल सेना से घिरे हुए आपके पुत्र दुशासन पर आक्रमण किया नकुलो नकुलनम चो चित्रसेनमिष्ठिर समरे समन सहदेव समन नकुल ने वृषसेन पर युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर तथा सहदेव ने सम्रांगण में उलूक पर चढ़ाई की सात्विक शुनीं चापे द्रौपदी जा सकौरवाण अर्जुनम चरणेयत् ध्रोड़पुत्रो महारथ सात्विकी ने शुकनी पर द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने अन्य कौरवों पर तथा तो युद्ध में सावधान रहने वाले महारथी अश्वस्थामा ने अर्जुन पर धावा किया तमोजम समाद्रवत कृपाचार्य युद्धन में महाधनुधर युद्धाम पर टूट पड़े और बलवान कृत ने उत्तम ऊजा पर आक्रमण किया भीमसेना कुरुन सर्वान् पुत्राश तव मिष सहानी महाबा एक अनिवार्यत आर्य महा बाहू भीमसेन ने अकेले ही सेना सहित से समस्त और आपके पुत्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया श्रीखंडी तुम तर्ण पत्र भी महाराज तदनंतर भीषम हंता शिखंडी ने निर्भय से विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों के प्रहार से रोका प्रतिरुद्ध ततः कर्णों धरा शिखंड मध्य अपने गति अवरुद्ध हो जाने पर रोष के मारे कर्ण के आठ फड़कने लगे उसने तीन बाणों द्वारा शिखंडी को उसके दोनों भावों के मध्य भाग में गहरी चोट पहुंचाई बाडां उन बाणों को लाट में धारण किए शिखंडी तीन उठे हुए शिखरों से संयुक्त रजत में पर्वत के समान बड़ी शोभा पाने लगा सूत सोचिद्धो महेशुत्रेण संयुगे कर्णम विव्याध समरे नवत्यान शरे हुद्धस्थल में पुत्र के द्वारा अत्यंत घायल किए हुए महाधनुधरती कंडे ने नब्बे पैने बाणों द्वारा कर्ण को भी समरभूमि में घायल कर दिया तस् कर्णों हया हारथि चिवेशर उन्म्माथ ध्वज चास्ुर प्रेण महाराथ महारथी कर्ण ने शिखंडी के घोड़ों को मारकर तीन बाणों द्वारा उसके सारथी को भी नष्ट कर दिया फिर एक उसकी धजा को काट गिराया। शत्रुतापन उस अश्वहीन रत से कूद कर, कर कुपित हुए शत्रु संतापी महारथी शिखंडी ने कर्ण पर शक्ति चलाई छिवा सामरे कर्ण त्रिर्भारतथा कई शिखंडीनम था विध्यन्न नवभर्नीशित सर भारत सम्रांगण में तीन बाणों द्वारा उस शक्ति को काट कर कर्ण नौ तीखे बाणों से श्रीखंडी को भी घायल कर दिया कर्ण तान चापच्युतान बाजे अपया श्रीखंडी मृतवेक्षत तब अत्यंत घायल हुए नर से कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से बचने के लिए तुरंत वहाँ से भाग निकला ततः कर्णों महाराज पांडुसैन सता सात राशि सामसाद यहां वायुर्महाबल महाराज तन महाबली कर्ण रोई के ढेर को वायु की भांति पांडव सेनाओं को तहस नहस करने लगा धृष्टु महाराज तब पुत्र प्रत्यविध्य स्नान तरे राजेंद्र आपके पुत्र दुस्साशन से पीड़ित हो धृष्ट ने तीन बाणों से उसकी छाती में गहरी चोट पहुंचाई तथ दुस्साहसनो बाहू सभ्यम सैन रुक्म पुखे नल्लेनाव ना धृष्ट तुम नस्त निर्विध शरम घोरम दुस्साहसनाय संक्रुद्ध प्रेस आमाथारत आसाहसन भी उसकी बाई भुजा को बिन्द डाला भारत सुनहरे पंख और झुके ही गाठ वाले भल्ड से घायल हुए अमरषशील धृष्ट दुम्न ने अत्यंत कुपित हो दुशासन पर एक भयंकर वाण चलाया आप महावेगम धृष्टि प्रजादृष्ट के चलाए हुए उस भयंकर बाण को अपनी ओर आते देख आपके पुत्र ने तीन ही बाणों द्वारा उसे काट डाला अथान्य सप्तश कनक भूषण धृष्ट बाहोर चार धीठम्ल के पास पहुंचकर उसने स्वर्ण भूषित दूसरे सत्रह भल्लों से उसके दोनों भुजाओं और छाती में प्रहार किया त्रुद्धित हुए द्रुपद कुमार ने अत्यंत तीखे क्षुरप्र थे दुस्सासन के धनुष को काट दिया यह देख सब लोग कोलाहल कर उठे अथान्य धनुरा राज्य धृष्टम तदन तो आपके पुत्र ने हुए से से दूसरा में कर अपने बाण समूह द्वारा को सब ओर अवरुद्ध कर दिया तो महात्मनः आपके महामन पुत्र का वह पराक्रम देखकर रणभूमि में सब योद्धा विस्तृत हो गए तथा तो आकाश में सिद्ध हो और अपसराओं के समूह भी आश्चर्य करने लगे धृष्टधुम तपस्या घटमान महाबलम दुशासन संरुद्धम सिंह एवं जैसे सिंह किसी महान गजराज को काबू में कर ले उसी प्रकार दुशासन से अवरुद्ध हो शक्ति छूटने की चेष्टा करने वाले महाबली धृट को हम देख नहीं पाते थे ततः नागा स्वा पंचाला पान पूर्वज सेनापतिम परिस्तन पांडु के ज्येष्ठ भ्राता राजन तब सेनापति धृष्ट की रक्षा के लिए रथों हाथियों और घोड़ों पांचालों ने आपके पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। प्राण काले परम परम तप तप। फिर तो उस समय शत्रुओं के साथ आपके सैनिकों का घोर युद्ध होने लगा जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर था नकुल पंच भीराय से पिता समीपे ठषंडरिध्यत अपने पिता के पास खड़े हुए वृक्षसेन ने लोहे के पांच बाणों से नकुल को घायल करके दूसरे तीन बाणों द्वारा पुनः बिन्द डाला नकुल्षेध तो हृदय तब सूरवीर नकुल ने हसते हुए से अत्यंत तीखे नाराज द्वारा वृक्ष की छाती में गहरा आघात किया सोतविद्धो बलवता शत्रुना शत्रु शत्रु विन सत्या शत्रुन बलवान शत्रु के द्वारा अत्यंत घायल हुए वृक्ष ने अपने नकुल को बीस बाणों से बिंध डाला फिर नकुल ने भी उसे पांच बाणों से घायल कर दिया ततः सरसहिण ताब भर छो अन्य आच्छाता तदनंतर उन दोनों टी रो रही बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित कर दिया इसी समय कौरव सेना में भगदड़ मच गई स दृष्ट प्रदृता सेवास बृताम पते प्रजाथ दुर्योधन के सेना को भाग पुत्र कर्ण बलपूर्वक पीछा करके उसे रोका निवृत्णकुल कौरवाण कर्णपुत्रस्तु सीवा नकुल मेहतौ जुगोप्रं तरितो राधे यसे आर्य कर्ण का पुत्र नकुल को छोड़कर में पूर्वक पुत्र के पहियों की ही रक्षा करने लगा छोड़करण क्रुद्ध सहदेव तस्तः सहदेव प्रतापवान सारथिम प्रेस या यमशनम प्रति उसी प्रकार रणभू में कुपित हुए उलोक को सहदेव ने रोक दिया प्रतापे सहदेव ने उलोक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया उलोकस्तु तथो यहाँ अव्लुत्य अशाम पते तिगर्ताम बलम तुर्णम जगा पितृनंद प्रधाना तदंतर पिता को आनंद देने वाला उलूक उस रथ से कूदकर तुरंत ही तिगर्तों की सेना में चला गया के ध्वन चिक्षेत फल्ले तौबल सातिकी ने बीस पहने बाणों से शकुनी को घायल करके हंसते हुए से एक भल्ल द्वारा सुबल पुत्र के ध्वज को भी काट दिया सौ बलस्तस्य समे क्रुद्धो राजन प्रतापवान् विदार्य कवचम् भोजोध्वज तिक्षेद कांचनम राजन सम्रांगण में कुपित हुए प्रतापी सुवल पुत्र ने के कवच को छिन्न भिन्न करके उनके स्वर्ण में ध्वज को भी काट दिया तथा बाणे त्वी सारथिज महाराज इसी प्रकार सात्विकी ने भी उसे घायल कर दिया और उसके सारथी पर भी तीन बाणों का प्रहार किया स्थने अथातम्षय तथो व प्लुत सहसा आरोम महात्म तत्पश्चात उन्होंने शीघ्रतापूर्वक बाण बाढ़ कर शकुने के घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया भरत तब शकुने भी सहसा अपने रथ से कूदकर महामनस्ते के रथ पर तुरंत जा चढ़ा। अपोवाहात शीघ्र सनजे याद सनजा युद्धशालि सात्वस्तुरताबका अने अभीद्रावेकम अभजत लोक युद्ध में शोभा पाने वाले सातिकी के निकट से अपने रथ को शीघ्र दूर हटा ले गया तदनंतर सात्विकी ने रणभूमि में आपके पुत्रों की सेना पर बड़े वेग से आक्रमण किया इससे उस सेना में भगदड़ मच गई सैन्यम तब सैन्य विषाम पते धेजे दस दिश स्वर्णम जपतच गुवत प्रजानाथ सात्विकी के बाणों से ढकी हुई आपकी सेना शिघ्रही दिशाओं की ओर भाग चली और प्राणहिनसी होकर पृथ्वी पर गिरने लगी भीमसेनम तब सु वारयुगे तम तो भीमो मुहूर्तेन व्यस्वसूतर चक्र चक्रेल लोकेश्वर त्र तेराष्यंत वै जना आपके पुत्र दुर्योधन ने में भीमसेन को रोका भीमसेन ने दो ही घड़ी में इस जगत के स्वामी दुर्योधन को घोड़े सारथी रथ और ध्वज से वंचित कर दिया। इससे सब लोग बड़े प्रसन्न हुए तथ सर्वम सेन मुद्रवत तहाराथेमसेनम झिखां तब राजा दुर्योधन भाद्र भीम रास्ते से से दूर गया, फिर तो सारी कौरव पर टूट पड़ी। को मारने की इच्छा से आए हुए का महान सिंहनाद सब और गूंज उठा युधाम युधामंडजम सूतम क्षत्रम चापातेथे नुधाम महारथ दूसरी ओर युधामंडु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनके धनुष को काट दिया तदनंतर शत्रधारियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य ने दूसरा धन में लेकर युधामन्यु के ध्वज सारथी और छत्र को धराशाई कर दिया फिर तो महारथी युधाम्यु रथ के द्वारा ही वहां से पलायन कर गया भीमं भीम पराक्रमं भी पर्वतम् उत्तमोजा ने भयंकर पराक्रमी और भयानक रूप वाले कृतवर्मा को अपने बाणों द्वारा सहसा उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा पर्वत को ढक देता है तद युद्धम आसेमह परम तप उन दोनों का वह महान युद्ध बड़ा भयंकर था प्रजाना वैसा युद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा था कृतवर्मा तम जमा सहसारि राज युद्धतल में में उत्तमोजा उत्तमोजा की छाती में गहरा आघात किया होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया सारथे समुसैन्यम तथ सीम से नुपात्र तब उसका सारथी रथियों में श्रेष्ठ उत्तमजा को रथ के द्वारा वहां से दूर हटा ले गया फिर तो सारी कौरव सेना भीमसेन पर टूट पड़ी दुस्साहन सौबल चाटी के न पांडव महता परिवार छद्र क्षुद्र कैरभ दुशासन और सपनी के विशाल गजसेना के द्वारा पांडपुत्रीमसेन को चारों ओर से घेरकर उन पर बाणों का प्रहार आरंभ कर दिया भीम गजानी कम उपात्र उस समय भीमसेन ने सैकड़ों बाणों की मार थी अमरसशील दुर्योधन को युद्ध से विमुख करके हाथियों की उस सेना पर वेग पूर्वक आक्रम मण कि तमापत सहसा कजानी कमृकोदर दृष्टव सुबृत क्रुद्धो दिव्यमस्त्रत सहसा अपनी ओर आती हुई उस गलसेना को देखते ही भीमसेन अत्यंत कोपित और दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे गजहिर इवासुर तथोतरीक्षम बाण गयी चल भैरि छाधे आमासम गजान निघन को धर जैसे इन्द्र भद्र के द्वारा असरों का संहार करते हैं उसी प्रकार भीमसेन ने हाथियों से ही हाथियों को मार डाला तत्पश्चात हाथियों का संहार करते हुए भीमसेन ने समरभूम में अपने बाण समूह द्वारा सारे आकाश को उसी प्रकार दिया जैसे के दनों से वृक्ष आच्छादित हो जाता है। तथा कुंजर जो भो इसके बाद भीमसे जैसे वायु नेगो की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार वहाँ एकत्र हुए हाथियों के सहस समूहों को वेगपूर्वक नष्ट कर दिया जाला मणि मणिजाल संख्य और मणियों की जालियों से ढके हुए हाथी युद्ध स्तन में बिजलियों सहित मेघों के समान अधिक प्रकाशित हो रहे थे ते मध्यमे नजारा चंद्रुभु विभिन्न हृदय कुंजरा राजन भीमसेन की मार खाकर सारे हाथी भाग चले कितने ही गजराज हृदय फट जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़े पड़ी पति निपत गजूषित तत्र तिव पर्वत गिरे और गिरते हुए स्वर्ण हाथियों से ढकी हुई रणभूमि ऐसी शोभा पा रही थी मानो वहां ढेर के ढेर पर्वत खंड बिखरे पड़े हो दिप्ताभ रत्न बद पति गजयो दिवी पतिण पुंज्रह दिप्तमती प्रभा तथा पर के ग्रह वहां भूतल पर गिर पड़े हो तथो भिन्न कटाना भिन्न कुंभ करा दुद्र सत्य भी भीम बारों से तदनंतर भीम सेन के बालों से आत हो फूटे गंडस्थल विदीर्ण कुंभ और छिन्न भिन्न सुंड दंड वाले सैकड़ों हाथी युद्धस्थल में भागने लगे से पीडित पीडित हुए कितने ही पर्वताकार हाथी अपने सारे अंगों में होकर रक्त वमन करते हुए भागे जा रहे थे उस समय विभिन्न धातुओं के कारण वे चित्र दिखाई देने वाले पर्वतों के समान उनकी शोभा हो रही थी महाभुज संका चंदना गुरु रूषित अबश्यं भीम से धनुष खींचते हुए भीमसेन की चंदन और अबुरु से चर्चित भुजाए मुझे दो बड़े सर्पों के समान दिखाई देती थी बिजली की गड़गड़ाहट के समान उनकी प्रत्यंता की भयंकर टंकार सुनकर बहुत से हाथी मलमुत्र करते हुए बड़े जोर से भाग रहे थे भीमसे कर्म राजन् रुद्र सेवा राजन कर्म समस्त प्राणियों का करते हुए रुद्र के समान जान पड़ता था महाभारती कर्ण पर्वण संकुल युद्धे एक तमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय इकसठवा अध्याय पूरा हुआ